हृदय स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकरोकंक शंकर शंकर केशवम् बाधराय भाष्य कृत वे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने देहाय दक्षिणा नारायण आया ब्रह्मसूत्र के अंतिम अधिकारण जगत व्यापार अधिकारण पर विचार चल रहा था यहां से साधन करके जो ब्रह्म गए उनको वहां क्या क्या प्राप्त होता है किस प्रकार उनका अनुभव होता है इस पर विचार है तो पहला पक्ष ये कहा कि आपनोदि स्वराज्यम इत्यादि श्रुति है उनको पूर्ण स्वतंत्रता है जो भी साधन करके वहां पहुंचते हैं पूर्व में जो ब्रह्मा जी वहां उपस्थित है जो ब्रह्मलोक के अधिपति के रूप में उनके जैसे ही स्वतंत्रता और उनके जैसे ही सब कुछ इन्हें भी प्राप्त होगी क्योंकि आपनों दि स्वराज्यम का अर्थ ऐसा ही करना चाहिए कहा था तो इसमें भाष्य में तर्क दिया अब ये तो संभव नहीं है क्योंकि अब जो यहां से चलकर गए हैं ये सृष्टि के आदि में वहां नहीं रहे इसलिए जगत व्यापार इनका नहीं हो सकता ये साधन करके अब सिद्ध होकर के वहां गए हैं तो उनको सृष्टि करने का अधिकार तो प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि सृष्टि के पूर्व काल में उनकी उपस्थिति वहां प्रमाण से सिद्ध नहीं होता और दूसरी बात है कि प्रलय के बाद जब महाप्रलय होता संपूर्ण सृष्टि का प्रलय जब होगा ब्रह्मा जी का भी प्रलय होता है उस समय ये सारे जीव नष्ट होते हैं यानी सारे जीवलय को प्राप्त करते तो फिर बाद में सृष्टि करने के लिए इनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है तो ये एक तो एक कारण है दूसरा कारण मुख्य कारण ये है कि ये जो ऊपर गए हैं सब समनस्क होकर के गए हैं अर्थात इन्होंने साधन की और साधन से जो परिणाम प्राप्त हुआ उसको मन में धारण करके उसी के फल स्वरूप वो ब्रह्मलोक पहुंचे हुए हैं और वो जो भी फल है वो मन में ही रहता है क्योंकि मन को मानना पड़ेगा वहां सूक्ष्म शरीर रूप से मन की उपस्थिति है वहां मन के बिना वो हो नहीं सकता इसीलिए समनस्क होने के कारण मन में अपने अपने विचार तो अलग होता ही है तो कदाचित ऐसे वे स्थिति आएगी वहां कि जब एक ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए सोचेगा और दूसरा स्थिति करने के लिए सोचेगा और तीसरा जो है संहार करने के लिए सोचेगा और इनके विचार में यानी संकल्प में परस्पर विरोध आ सकता है जैसे सामान्य यहां लोग में होते हैं यदि सभी प्रधान हो जाए सभी को समान अधिकार मिल जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है उसको कोई बाधित नहीं कर सकता रोक नहीं सकता ऐसे में यह परमेश्वरत्व तो ही समाप्त हो जाएगा सबका ईश्वर बनने की जो बात है यह नहीं रहेगी क्योंकि अब एक के बाद दूसरे नहीं मान रहे दूसरे का तीसरा नहीं मान रहा ऐसा हो जाएगा तो यह सब स्थिति हो जाएगी इसलिए परमेश्वर जो मुख्य है उसको एक रूप में मानकर अन्य को अन्य रूप में उनके अधीन मान सकते हैं यही एक रास्ता बचता है इसी को कहा कि आधिकारिक पुरुषों की स्थिति के बारे में जो शास्त्र में कहा उसी के अनुसार इसका विचार होना चाहिए यह कहा था आगे 19वां सूत्र के लिए टीका है निरिश्चय ऐश्वर्यवत ईश्वर उपासका तदात्मदा प्राप्ता साय ऐश्वर्यवंधो भवन दी अयुक्त तदात्म विरोधादित अब इस विषय में ये एक शंका है कल बताया था कि हमारे यहां नियम है जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है जो बोएगा वही काटेगा अब इसी प्रकार जैसे उपासना करते हैं उपासना का भी वैसा फल होता है तो यम यथा यथा उपास दे तदेव भवति ये प्रसिद्ध वाक्य है शास्त्र में जैसे जैसे उपासना करते हैं वैसे वैसे फल होता है अब कोई कृष्ण की उपासना करते हैं वैकुंठ जाने के प्रयास करते हैं तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है और कैलाश जाने के प्रयास करते हैं तो कैलाश प्राप्त होता है वो जैसा जैसा भाव से करेगा वैसा प्राप्त हो यदि यह नियम सत्य है तब तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यहां से जाने वाले को निरधिशय सुख प्राप्त नहीं होगा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यहां जो उपासना की है उन्होंने निरधिशय ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उपासना की यानी असीम ऐश्वर्य असीम आई, भोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उपासना किया वहां कोई सीमा तो नहीं रखी अब वैसे भी जो सामान्य लोग में कोई भी किसी भी प्रवृत्ति में अपने को लगाता है तो यह सोच करके तो नहीं लगाता है कि हमें इसमें कुछ कम फल होना चाहिए पूरा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं करता वो तो उसमें से अधिक से अधिक फल चाहता मैक्सिमम चाहता ऐसे में ये कभी भी उपासक ऐसा सोचेगा नहीं जो ब्रह्मलोक जाने वाले कि हम वहां जाकर के सीमित फल को प्राप्त करेंगे ऐसा सोचता नहीं सादिशय का अर्थ होता है सीमित तुलनात्मक दृष्टि से जो होता है उसको सादिशय बोलते बोलता जिसमें और अधिशय है और वृद्धि करने की संभावना है तो उसको सादिशय विशय कहते तो साधिशय को चाहते हुए कोई भी कुछ करता नहीं ये मनुष्य का स्वभाव है मनुष्यों के यदि अधिकार में होता है उसके वश में होता है तो जरूर अधिक फल ही प्राप्त करना चाहेगा वो कभी भी कम प्राप्त करना नहीं चाहे इसीलिए अब आपका नियम है कि जैसे जैसे उपासना करता है वैसा फल प्राप्त होगा तो इसने तो निरदिषा ऐश्वर्य की उपासना की ऐसे में वहां जाकर के आप सादिशय फल दे रहे हो ये ठीक नहीं है यह तो वंजना है धोखा है ऐसा नहीं करना चाहिए ये वहां करके गया तो ऐसा पूरा फल उनको वहां देना चाहिए वो कम करने का क्या मतलब होता तो फिर आपका नियम नहीं बना इसीलिए कहते हैं कि यह निरादिशय उपासकों को साशय फल देना ठीक नहीं अन्याय है अयुक्तम अन्याय है क्योंकि तदात्मत्व तो विरोधात यह आपका जो नियम है जैसा उपासना करते वैसा फल प्राप्त करता है यह नियम का विरोध होगा ऐसा करेंगे तो इसी इति आशंका ऐसा पूर्व पक्ष ने अपने तर्क दिया शंका की तो आगे कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्म ईक्य भी सगुण प्राप्ता नाम निर्गुण प्राप्ति अभाव एकदय युक्तम इति वक्तम ब्रह्मणों दैरूप्य देखो हमारे पास ब्रह्म एक है वो ब्रह्म ही अनेक रूप में प्रकट होता है ये हम मानते हैं यही हमारी कथा अब जो है ये जो सगुण उपासना की है ना जिन्होंने भी गुण लेकर के ब्रह्म के अपर ब्रह्म की उपासना की है सगुण उपासना की और वो वहां किसको प्राप्त करे किसकी उपासना की वास्तव में वास्तव में तो निर्गुण की उपासना की क्योंकि तो उपासना तो ब्रह्म की है तो इस प्रकार से भेद होने पर भी ये ब्रह्म ऐक्य होता है ब्रह्मत्व न ब्रह्म ऐक्य है वो गुण सहित ब्रह्म हो या गुण रहित ब्रह्म हो जैसे सर्व ऐश्वर्य आदि गुण है सर्वज्ञत्व सर्वगतत्व सत्यगा सब गुण माने तो इन गुणों के सहित भी उसी ब्रह्म की उपासना होती है जो अंत में जाके प्राप्त करना है जिसके प्राप्त करना तो ऐसे में फिर यहा विभाग कैसे होता है कि आप सगुण को करते हैं या निर्गुण को करते हैं तो भी ब्रह्म को ही कर रहा है तो फिर उनको पूरा हो जाना चाहिए फल ऐसा नहीं होता ब्रह्मत्व ब्रह्म एक होने पर भी सगुण उपासकों का फल सगुण फल ही होता है ये कुछ कम स्तर पर ही फल प्राप्त होता है और जो निर्गुण उपासक होते हैं वो निर्गुण उपासना के उसके फल प्राप्त होता है ब्रह्म तो एक है जैसा वहां विभाग किया ब्रह्म एक होने पर भी ये दो विभाग किया इसी प्रकार यहां भी हो सकता है इसमें कोई दोष नहीं है ऐसा यहां सूत्र में कहेंगे विकारवर्ती चथा स्थिति विकारवर्ती विकारवर्ती च ये जो ब्रह्म को प्राप्त किया ब्रह्मलोक को प्राप्त किया ये विकारवर्ती है यानी नित्य मुक्त जो परमेश्वर रूप है उससे कुछ आकार लेकर के कुछ भाव विशेष में प्रकट हुआ ये ब्रह्म का रूप है इसलिए जैसे आदित्य आदि है आदित्य आदि सभी ब्रह्म के रूप है आदित्य है चंद्रमा है वायु है आकाश है जल है पृथ्वी है सारे देवताएं हैं इनके अलग अलग रूप हम मानते हैं सभी पंचभूत देवता के काम आते हैं देवता मन हमें आशीर्वाद देते हैं इनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन संभव नहीं ये प्रपंच में जीवन संभव नहीं है जब तक इनके आशीर्वाद नहीं हो तो देवता ही तो ये जैसे देवता सविद्र मंडल आदि अधिकारी पुरुष देवताएं इसी प्रकार ये ब्रह्मलोगस्थ जो देवता है जो ब्रह्माजी भी है यह भी विकारवर्ती के रूप में ही माना जाएगा यानी ब्रह्म का एक सविशेष रूप है सगुण रूप है सविशेष रूप है तथा ही स्थिति माह क्योंकि उस प्रकार की स्थिति शास्त्रों में कही गई है यानी ब्रह्म के दो स्थिति है अपर स्थिति और परिस्थिति सागुण रूप और निर्गुण रूप सविकार और निर्विकार इस प्रकार के दो रूप माने हैं दो रूप माने बिना हम व्यवस्था नहीं बना पाएंगे कि केवल निर्गुण मानेंगे तो यह सगुण के जो साकार में जो भी दिखता है इसको फिर क्या मानेंगे इसको तो ब्रह्म से अतिरिक्त मानना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता यह भी ब्रह्म का रूप है और उस, इसी से आप सगुण से ही निर्गुण को प्राप्त करते हैं क्योंकि सगुण में उसका जब स्वरूप का चिंतन करेंगे कारण का चिंतन करेंगे तो कारण अनिता कार्य होता है कारण से संबंधित कार्य होता है कार्य जो भी होगा वो कारण में सन्निहित रहता है तो उस कारण रूप से जब इस प्रबंध को ही देखेंगे इसके आप में निर्गुण मिलेगा सारे गुण इसका विकार है और बाद में निर्गुण मिलेगा यह हमारी प्रक्रिया इसीलिए एक काल में एक अवस्था में निर्गुण मानते हैं स्वरूपतः निर्गुण है और अन्य अवस्था में स्वीकार सगुण भी माना जाता है इसमें कोई दोष नहीं इसलिए दोनों स्थिति ब्रह्म की ही मानी जाती है जैसा कोई व्यक्ति एक ही रूप में अलग अलग कार्य भी करता है और अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य भी करता है तो एक व्यक्ति कभी वो काम करने जाता है तो कर्मचारी बन जाता है ऑफिस आदि में जाके काम करते हैं तो कर्मचारी बनता है वो घर में वापस आकर के कभी भाई बन जाता है पति बन जाता है पुत्र बन जाता है अनेक रूप में हो जाता मित्रों के साथ मित्र बन जाते हैं। तो ये एक व्यक्ति का ऐसे कार्य के दृष्टि से अनेक भाव जैसा प्रकट होता है वैसा ही ब्रह्म भी अनेक उपाधियों के द्वारा अनेक भाव में होता है इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं होता वो तत्त कार्य करने के लिए वो भाव स्वीकार करता है उसको करता है उसको संबंध करता है उसके बाद उसके साथ कोई संबंध नहीं ऐसा होता है और बाद में जब सो जाता है सब कार्य करके सो जाता है आदमी सो रहा है तो सोते समय वो क्या है वो पिता है कि पति है कि भाई है कि वो कर्मचारी है कि क्या है क्या कौन सोने वाला कौन है वो है सब है कि क्या है कोई है वहां नहीं तो कुछ नहीं है तो वहां जो है ना पिता पिता भवदी माता माता भवदी भ्राता भ्राता भवती ये ऐसा कहा है जो जो भी भाव लेकर के वो सो रहा है उसमें उनका वो कुछ भी संबंध नहीं तो वो सोते समय पिता अपिता हो जाता माता तो माता नहीं रहती वो उनको याद ही नहीं रहता मालूम नहीं होता वो तो केवल एक सोने के उसमें आपने स्वरूप में चले जाते हैं और एक शरीर पलंग पर लेटा हुआ होता है बस तो उससे कोई संबंध नहीं अब उठने के बाद में ये सारे संबंध अपने आप बना देता है फिर कार्य करता है तो वास्तव में जो आप सात आठ घंटे सोते हैं तो सोते समय जो रूप आपका है वो आपके असली रूप है और बाकी सब रूप आप कार्य करने के लिए व्यवहार करने के लिए नाटक में रचे हुए रूप है यह ये बदलते भी रहते हैं पहले कुछ और में था फिर बाद में और बन गया पहले कहीं और था फिर और कहीं चलेगा ऐसे सब कुछ होता है क्या नहीं होता बहुत कुछ होता है तो जैसा जैसा दिमाग काम करता है वैसा उसको स्वीकार करके होता है ऐसा ही ब्रह्म का विरूप है जो स्वरूप था जैसा आप सुचुक्ति में जाते हैं तो निर्विकार है वहां कोई विशेषण नहीं कोई कुछ नहीं अब यहां तक भी याद नहीं रहता कि मनुष्य है कि नहीं है यह भी याद नहीं रहता तो फिर बाकी का क्या बोलना ऐसे ही ब्रह्म का भी दो रूप माना यह बहुत प्रसिद्ध है यह कहा भाष्य में देखिए विकारवर्ती नित्य मुक्तम पारमेश्वरम रूपम ये पारमेश्वर परमेश्वर संबंधी जो रूप है वो विकारवर्ती भी होता है और नित्यमुक्त भी होता है नित्य होता हुआ भी विकारवर्ती है तो ऐसा दोनों रूप में दिखता है न केवलम विकार मात्र गोचरम सवित्र मंडला केवल विकार मात्र गोचर उसका रूप है ऐसी बात नहीं है तो विकार रूप में ही परमेश्वर है ऐसा नहीं है जैसे सविध्र मंडल यानी सूर्य आदि में जो रूप है उतना ही रूप है ऐसा नहीं है और अन्य भी रूप होता है उसके निर्विकार रूप भी होते हैं तथा धीरूपना ये परमेश्वर के दो रूप का वर्णन श्रुति करती है तो तदा ही अस्य दिपदाम दो प्रकार के रूप की स्थिति को आह आमनाय आमनाय वेद इस प्रकार से दोनों रूप करती। कैसे तावा न्य महिमा तदोजायागम से पुरुष पाद से सर्वा भोधा त्रिपाद से अमृतम दिवी इत्या समझ लो परमेश्वर के चार भाग हैं चार हिस्सा है ना चार पाद कहते उसको चार भाग को एक एक पाद ऐसे चार पाद है उनमें तावानस्य अस् महिमा तदोज आयागमश पुरुषः ये जितने ही दिखाई दे रहे हैं ना ये प्रपंच रूप में वो चार पाद में से एक पाद ये केवल एक पाद है बाकी त्रिपादो अस् अमृतम बाकी तीन पाद तो इससे अधरिक्त है वो तीन पाद में ये विकार आदि कुछ भी नहीं है ये जितने भी आप चौदह भुवन की कल्पना करते हैं ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं ये जो संपूर्ण यूनिवर्स जो भी बोलते हैं आप तो वो सारे मिला करके एक पाद है और शेष तो और व्यापक है तीन गुना उसका और व्यापक का और उसमें तो ये कुछ भी नहीं है शायद अब ये इसी से जितना विकार बोलना है एक में बोलना है वो सारा प्रवंच ये एक पाद में आ गया बाकी तीन पाद निर्गुण रूप में है एक सागुण बना हुआ जैसा है इसीलिए ये वेद का वचन है तावानस्य महिमा तावानदो पुरुष दिखाई दे रहा है ये भी उसी की महिमा है उनकी महिमा के बिना ये कोई भी कार्य संभव नहीं सभी उनकी महिमा है लेकिन उससे अतिरिक्त तीन पाद पादों से सर्वाभूतानी त्रिपाद से अमृतंथी इस प्रकार दो रूप कह दिया लेकिन कुछ एक परमात्मा है उसका एक भाग यहां प्रपंच के रूप में और तीन पाद निष्प्रपंच के रूप में एक तो सविकार और दूसरा तीन पाद जो है निर्विकार ऐसा हो इसलिए महादीव है नविकारम रूपम इतर आलंबना इति शक्यम वक्तुं अदत् क्रदुत्वादेश आपने कहा कि ये ब्रह्म एक है तो ये उपासना करके गया तो उनको वही प्राप्त होना चाहिए उसी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए कहते हैं ऐसा नहीं होता है जैसा जो भावना रखते हैं हम उस भावना को सम्मान करते हैं आपने जितनी भावना रखी उतनी ही आपको मिलेगा अब उससे अतिरिक्त की भावना आपको है नहीं हो सकता है उससे अतिरिक्त और अच्छा है लेकिन भावना आपकी उतनी नहीं है आप जितना चाहते हैं उतना ही आपको देना है इस दृष्टि से ये जो साधक जो भी अनुष्ठान किया साधन किया वो सगुण को लेके साधन किया और उतना ही फल उसका चाहता है क्योंकि जो ब्रह्म का स्वरूप चैतन्य को चाहता है उसको ब्रह्मलोक नहीं मिलना है अब जो ब्रह्मलोक चाहेगा तो उसको ब्रह्मलोक नहीं दे करके अब चैतन्य स्वरूप आत्मा को देंगे तो वो तो स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसने चाहा ही नहीं उनके मांग जो है वो ब्रह्मलोक पर्यंत है उससे अतिरिक्त नहीं इसी व्यवस्था को बना करके और तत्त व्यक्ति के व्यक्ति की जो भावना है भावना को लेकर के उसको सम्मान करते हुए तन निर्विकारम रूपम ये जो निर्विकार रूप है तो इसका इतर आलम्बन प्राप्त नहीं बनती इतर आलंबन उसको प्राप्त नहीं करेंगे मैंने अन्य आलम्बन लेकर के सगुण के आलम्बन लेकर के उपासना किए हुए जो है वो निर्गुण आलम्बन को क्यों प्राप्त करेंगे निर्गुण आलम का प्राप्त उसी की नहीं होगी तो ये निर्विकार निर्गुण ब्रह्म को जो उपासना करते हैं तो उनको वो प्राप्त होगा और बाकी इनको नहीं प्राप्त होगा ये तो सगुण को किया क्यों क्योंकि वो कहते हैं वही नियम है जैसा पहले बताया हुआ नियम जो जैसा उपासना करता है जो जैसा कर्म करता है वो वैसा प्राप्त करता है तो इसीलिए अतत्कृतत्वा तेषाम का इन्होंने इस प्रकार के संकल्प किए ही नहीं है उनको वो परमात्मा का स्वरूप मोक्ष नहीं चाहिए ऐसे संकल्प किया नहीं है तो बहुत बड़ा है वो अधिशय है निरातिशय है किंतु वो चाहता नहीं अब लोग में भी आप पूछो कितने लोगों को मोक्ष चाहिए नहीं बोलता है बहुत लोग नहीं बोलता हमको मोक्ष नहीं चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल तो जो वो जो जो चाहिए बोलता है उसको वही देना है ना अब उससे आधुनिकता आप मोक्ष दे देंगे तो वो तो मना कर देंगे हमको मोक्ष नहीं चाहिए कहेंगे तो तब क्या करेंगे इसलिए परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता कि ये आप जो नहीं चाहते हैं आपको दे दे ऐसा नहीं होता है आप जो चाहते हैं उसके लिए आप कर्म करेंगे तब होता है और बाकी कभी कभी ऐसा लगता है आप नहीं चाहते हुए भी आपके पास आता है ऐसा दिखता है है ना वो हमने चाहा नहीं लेकिन आ गया कई तरह की परेशानी हमने परेशानी तो हमने चाहते हैं तो आ जाता है और कभी कभी नहीं चाहते हुए आ जा रहे हैं सब इसका मतलब क्या है आप आप ही नहीं चाहा है वो पहले आपने ऐसा कर्म करके रखा है कि वो आपके पूछे बिना वो कर्म का परिणाम आ जाता है तो मैंने आपने लिस्ट दे रखा है मुझे ये ये चाहिए करके और वो पहले लिस्ट दिया आप भूल गए आप कौन सा लिस्ट दे रखा है भगवान के पास तो इसी कारण सर भगवान भेजता रहता कि ये हो गया आप इसके बाद ये ले लो फिर ये ले लो करके खोजता रहता अब आप तो अभी की याद करते हैं तो सोचते आ रहे अभी हमने तो मांगा नहीं क्यों भेजा भगवान ऐसा नहीं करता भगवान तो बिल्कुल अन्याय नहीं करता जो आपने मांगा है जो आपको चाहिए वही देता है और जो आपको नहीं चाहिए और आपने मांगा नहीं उसके लिए आपने कर्म नहीं किया वो आपकी कोई पूंजी वहां नहीं है तो आपको नहीं भेजेगी ये पक्का इसलिए तो आपके पास अपने आप आ जाते हैं। कई चीज़ आप नहीं मांगते हैं तो भी आपके सुविधाजनक जाता है वो भी होता है अच्छी चीज भी आ जाती है जो आप नहीं मांगा तब भी आ जाता है इसलिए ये सब कर्म के अनुसार भगवान यथावत करते रहते हैं। इसमें ये नियम ही लागू होता है हमने वो नियम का भंग नहीं किया जैसा नियम है वैसा ही चलेगा तो यही कहते हैं आदश यथव द्विपे परमेश्वरे निर्गुणम रूपम अनवाप्य तो जैसा द्विरूप परमेश्वर में दो रूप है परमेश्वर का ये दो रूप परमेश्वर में निर्गुणम रूपम अनवाप्य निर्गुण रूप को प्राप्त नहीं करते हो सगुण एवं अवतिष्ठता सगुण में ही रहता क्यों सगुण की उपासना की है उन्होंने सिर्फ सगुण में रहता निर्गुण को प्राप्त नहीं करता यद्यपि ब्रह्म दोनों में एक है तो भी वो सगुणों को प्राप्त करता है साधक निर्गुण को प्राप्त नहीं करता है ठीक वैसे ही एवं सगुणे भी निरवग्रह ऐश्वर्य एव सवग्रह एवतिष्ठता द्रष्टव्य इसीलिए यहां भी जब ब्रह्मलोक में पहुंचता है सगुण ब्रह्म को प्राप्त करके इंड्य गर्भ में वहां पहुंच जाता है तो सगुण में भी निरवग्रह ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करता वो ग्रह ऐश्वर्य तो जो पहले नित्य सिद्ध ईश्वर है उसी का होता है जो पहले से वहां अधिपति के रूप में तत्त लोक के अधिपति के रूप में वहां विद्यमान है उन्हीं को वो प्राप्त होता है और बाकी जो जाते हैं यहां से आप तत्काल गया हुआ तो वो जो भी गए हैं उनको सावग्रह अवतिष्ठित होता है सावग्रह प्राप्त हो निवग्रह नहीं होगा अवग्रह का अर्थ सीमित ग्रह का अर्थ असीमित कोई सीमा नहीं कोई रुकावट नहीं जितना भी करना चाहते करे ऐसा नहीं होगा अब ग्रह के साथ होगा लगाम रहेगा बिना लगाम का नहीं होता है ऐसा ही निश्चय करना ठीक है इसमें कोई दोष नहीं कहा टीका में देखे नीचे वस्तु तथा भी यथाउपासनमेव तत्प्राप्तिपासनम ज विद्याधीनम निरवग्रह महत्वादि धर्मस्य से च उपास्गोचरवा अनुपासित अप्राप्ति फलदमा ये एक ऐसा नियम है जिस नियम के अनुसार यथा यथा उपास दे तथे भवदी जो बोलते हैं इसका एक वैज्ञानिक कारण है साइंटिफिक रीजन होता है हम ये जो उपासना और इसके फल कर्म और कर्म के फल मानते हैं ये शरीर मन संयुक्त संघात में मानते हैं यानी शरीर मन प्राण आदि से युक्त ये जो हमारे पास भांजा है जो संघात है इसी में मानते हैं। और ये शरीर अभी वर्तमान काल में यहां फल देता और दूसरे शरीर अब मन सहित तो कई अन्य शरीर होगा तो उसमें अलग फल मिलेगा ऐसा ही स्थूल शरीर ऐसे आकार में आएगा कोई जरूरी नहीं वहां तो कई दूसरे शरीर मन के रूप में भी शरीर हो सकता है जैसा स्वप्न में शरीर होता है वैसा शरीर वहां हो सकता है किंतु ये सारे विचार का एक तथ्य है तथ्य ये है जिसको हम सरल भाषा में अधिकारी बनना कहते हैं आप जिसके लिए अधिकारी हो गए जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो गए आपने कुछ साधन किया कुछ अध्ययन किया के द्वारा मन को तैयार किया उसके लिए मन बना रखा पात्रता बनाई ये जो पात्रदा बनाते हैं ये ही वो फल को स्वीकार कर सकता है तो पात्रता बनाने के अलग अलग स्तर जैसा केवल सुनते रहो इसे पात्रता नहीं बनेगी ये तो केवल जानकारी हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर मनन करना पड़ेगा और वो अंदर गहराई में जाएगा फिर उसका अनुष्ठान करके उसको अनुभव करना पड़ेगा तब वो पूर, पूर्ण रूप से आप पात्रता तैयार करते हैं वही उसका प्राप्ति होती है अब आपके मन को जिस प्रकार से आपने सोच विचार करके तैयार किया उस मन में ही वो भाव को प्रकट कर सकता दूसरे मन में नहीं कर सकता जैसे आपके पास 10 लीटर दूध है तो 10 लीटर दूध है तो 10 लीटर दूध रखने के लिए उसके लिए 10 लीटर का बर्तन चाहिए आप दो लीटर के बर्तन में 10 लीटर दूध नहीं रख सकते तो जितना आपके पास बर्तन में योग्यता है स्थान है रिक्त स्थान है उतने वहां भरा जाएगा ना ऐसा ही यहां भी होता है यदि आपको ऐसे निरदिशय फल प्राप्त करना है तो पहले से ही आप साधन करके उसका पुनः पुनः चिंतन करके शास्त्रीय मार्ग से उसको निरंतर चिंतन करते हुए मन में वो पात्रता तैयार करनी पड़ेगी मन को तो उतना विशाल बना के रखना पड़ेगा तब वो फल आपको वहां प्राप्त होगा यानी आपके जो मानसिक क्रिया है जो साइकोलॉजिकली हम जो भी करते हैं मन, मन में जो करते हैं तो वो मन के साधन उसका फल स्वीकार करने वाला होता है मन के साधन फल का पात्र बना देता है आपको पात्रता सिद्ध करता है तो इसीलिए मन अभी तैयारी नहीं है निर्गुण आदि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं वो तो वो बहुत विशाल है ये तो केवल दो लीटर दूध वाला बर्तन है अब उसमें कितना सारा वो व्यापक कैसे आएगा तो ये छोटा है उसमें नहीं आ सकता तो इसलिए पहले ही वो चिंतन करके अपने अंदर वो पात्रता विकसित करते हैं और उसके बाद में उसको दिया जाता है और ये व्यवहार में भी ऐसा ही है जैसा जो व्यक्ति जिस विषय में अध्ययन करता वो विषय में उसका स्थान प्राप्त होता है उसकी नौकरी मिलती है उसका तनख्वाह मिलता है। जो मेडिसिन का अध्ययन नहीं किया उसको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता यदि उससे अधिक अध्ययन किया है आईएएस किया आईपीएस किया जो होता है और कोई कुछ किया लेकिन उसको पकड़ करके डॉक्टर नहीं बनाया जाता क्यों क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जो मेडिसिन का डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको उसी संबंधी जानकारी चाहिए वो मन में वो तैयार होना चाहिए अब वो डॉक्टर हो गया इसका मतलब वो पायलट नहीं बन सकता उसको पास प्लेन पकड़ा दो तो प्लेन चलाएगा क्या नहीं होता उसके जानकारी उसके पास नहीं तो ये तो सामान्य बात है कि जैसा आप अपने मन को शरीर को तैयार करते हैं ऐसे आपके पास विद्या धन सिद्धि वृद्धि सब प्राप्त होती है बस इतना ही शास्त्र कहता है कि बाकी कोई विशेष नहीं कहता है कि आप कोई और करेंगे और और कुछ प्राप्त होगा ऐसा हो ही नहीं सकता इसका नियम ऐसा ही जो आप तैयार करते हैं उसको आप प्राप्त हो जाए आप विद्या के लिए तैयार करो तो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी विद्या की पात्रता आप में है विद्या प्राप्त हो जाएगी धन की पात्रता है धन प्राप्त हो जाएगी और मूर्खता की पात्रता है तो अभी पात्र बनेगी ऐसा नहीं कि मूर्ख नहीं बनेगा मूर्खता की पात्रता है तो क्या करेंगे मूर्ख बना देंगे मूर्ख ही बनेगा ऐसा होता है इसीलिए यह सारे अपनी पात्रता को तैयार करने के हिसाब से प्राप्त होता है ऐसा ही यहां भी ये सगुण को लेकर के अपनी पात्रता बनाई है मन को ऐसे ही विकसित करके रखा है सगुण को स्वीकार कर सकता तो फिर सगुण का फल उसको मिलेगा निर्गुण का नहीं मिलेगा इतना ही इसमें रहस्य यही बोलते हैं वस्तु ती यथा उपासन तत्प्राप्ति ही उपासनम से जैसे उपासना की है वैसे प्राप्त हो। आप विशाल उपासना करिए और एक तत्व को लेकर के सर्वव्यापक रूप से उपासना करिए निर्गुण की उपासना करिए यदि आप में क्षमता है मन उसमें रुकता है तो करिए तो उसका आपको परिणाम होगा ऐसे ही बल मिलेगा तो इसलिए विधि के अधीन जो कहा गया वो नियम ऐसे के वैसे है निरवग्रह महत्व धर्म से च उपास्य अगोचरत्व इस बंदे ने अभी निरवग्रह का चिंतन नहीं किया निरवग्रह महत्व का अनुष्ठान किया ही नहीं उसने तो उपास्थी है नहीं उसके पास तो उपास नहीं होने पर उसको फल प्राप्त नहीं होता कोई कोई इस जन्म में जो उपासना करते हैं उससे फल इस जन्म में प्राप्त हो जाता है और बहुत सारे को ये अभी जो कर रहे हैं इसका फल यहां प्राप्त नहीं होगा अगले जन्म में प्राप्त होगा और कुछ जैसे जन्मजात उनके विशेष गुण रहते हैं वो पहले करके आए करके आने पर उसके वो गुण रहता है यही तो नियम है इसलिए कहीं भी इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं यह नियम का अतिक्रमण कहीं भी दिखता नहीं जैसा नियम है वैसे क्या है आप बड़े चाहते हैं बड़ा फल चाहते हैं ये आपके मन में है ठीक है लेकिन उसके लिए आप तैयार करना पड़ेगा अपने बस यही बात है और क्या है और बाकी तो फल मिलने में किसी को कोई रोकता नहीं कहीं कोई फल मिल, नहीं मिला ऐसे तो होता ही नहीं और वहां कोई भेद भी नहीं कोई भी स्तर कोई भी प्रकार के व्यक्ति हो उनको यदि उन्होंने पात्रता तैयार की तो उसको फल मिलेगा ही इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ फिर संशय करने की भी आवश्यकता नहीं तो जैसे उपासना उसने की है वैसे उसका फल हो जाएगा यही निश्चय कहा इसलिए कहा आदश्चय इत्यादि वाषु ने कहा आदश्चय यथैव दिवे इत्यादि वो जोड़ दिया दृष्टांत को दूड़ करके कहा आगे टीका में विकार वर्ती रूप अस्तित्रवादी प्रमाणी तो विकार वर्ती रूप होता ही है ऐसा ना समझे कि नहीं विकार वर्ती यानी सगुणादि रूप नहीं होते ऐसे बता तो सगुणादि रूप होते हैं इसके लिए श्रुदि और स्मृति दोनों ही प्रमाण है सूत्र है प्रत्यक्षानुमाने कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्षानुमाने प्रत्यक्षम दर्शयद प्रत्यक्षुमा प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्षाने और अनुमान का अर्थ स्मृति तो श्रुति और स्मृति दोनों एवं इस प्रकार दर्शाती है दर्शयता यह भी दिवेचन है श्रुति स्मृति का दोनों का उदाहरण दिया तो प्रसिद्धे प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष प्रत्याण सूत्राक्षर योजन से प्रत्यक्ष अनुमान जो प्रमाण प्रसिद्ध है उसको नहीं लेना यहां प्रत्यक्ष से साक्षात श्रुति लेना है और अनुमान से यहां स्मृति को लेना ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान प्रसिद्ध वाले अर्थ में नहीं है भाष्य में दर्शयदार परस्य ज्योतिषाह श्रुति स्मृति श्रुति और स्मृति ये दोनों दिखाती है कि ये परमात्मा जो परम ज्योति परमात्मा है सर्वव्यापक चैतन्य रूप में व्याप्त परमात्मा है उस परमात्मा का दो रूप है एक विकार विकारवर्ती एक स्वतः निज रूप जो अविकार अविकारती है विकार के अंतर्गत नहीं आता तो विकार अवर्तिव विकार के अवर्तित्व विकार के स्वरूप में नहीं आता है विकारवर्ती भी है विकार विकारवर्ती दोनों रूप है जैसे न त्र सूर्योभा दिन चंद्रदारगम ने विद्युदोभा ये उस स्थिति में ना वहां सूर्य चंद्र आदि भाषता नहीं जो सूर्य चंद्र आदि यहां प्रकाश रूप में दिखते ये प्रकाश इसी का है लेकिन वहां जो है उस आत्मा में सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश नहीं आत्मा को प्रकाश रूप माना जाता है लेकिन ये सूर्य चंद्र आदि के रूप में प्रकाश नहीं माना जाता इसलिए न तत्र सूर्योभा सूर्य तथा तस्मिन परमात्मी न भाती न भाषित होता तो फिर सूर्य कहां से उसी में रहकर के सूर्य भास होता है लेकिन सूर्य अपने प्रकाश से उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता चंद्र चंद्र भी नहीं तारे भी नहीं और ये विद्युत जो बिजली चमकती है वो भी नहीं फिर खुदो एम अग्नि फिर अग्नि का क्या कहना तो अग्नि तो बिल्कुल नहीं कर सकती है तो यह सब प्रकाश रूप है यह सब विकार वर्ती है और वो जो अविकार परमात्मा है उनको यह सब प्रकाशित नहीं कर सकती और सूर्य चंद्र आदि को अब आध्यात्मिक में लेंगे तो मन के अंदर जो प्रकाश आदि है विचार जो भी आपके मन में चलता है उन मन के विचारों से भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता ये अर्थ वहां भी हो जाता है इस प्रकार मुंडक में भी श्वेता में कठोर प्रषद में सभी ये मंत्र आया है ना दे सूर्यो न न पावकहा इसी बात को भगवदगीता भी करके गीता में कहा कि न तथ भाषय दे सूर्य उसको भाषित नहीं कर सकता तो न तूर्योपाधि का अर्थ किया वो तो प्रकाशित नहीं करता यद्य सूर्य सभी चराचर में सृष्टि में जितने चराचर है सबको प्रकाशित करता लेकिन आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता ये तो ठीक है तो न कहा शशांक यानी चंद्रमा चंद्रमा को भी यह प्रकाशित नहीं करता ये शशांक कहते चंद्रमा को क्यों कहते हैं शशांक चंद्रमा को? मालूम है? कोश शश, शश होता है शस शश, शशमन क्या है खरगोश खरगोश को शश कहते खरगोश एक जीव होता है बिल्ली जैसा बड़ा बड़ा रहता है हां तो खरगोश है खरगोश का नाम शश है अब वो खरगोश और चंद्रमा का क्या संबंध है तो खरगोश यहां तो भूमि में यह रहता चंद्रमा तो उधर है चंद्रमा तो का नाम है शशांक तो शश्य तो खरगोश हो गया तो खरगोश को अंग में रखने वाला उसी का नाम शशांक है तो शश्य को अंग में रखा है उन्होंने शश को अंग में रखा ऐसा रखा है वहां है हाँ तो आपको दिखाई नहीं देता है ऐसा देखना पड़ेगा वहां कवि देख सकते हैं आप आप में कवि तो नहीं है ना अब इतना सारे पढ़ाई करने के बाद यदि तो है तो वो भी नष्ट हो गया वो अभी कवित्व नहीं कर तो, <ने> करें। <laughs> तो कवित्व तो करेंगे तो वो कवि देख सकता है वो कवि को देखने से वहां कुछ चंद्रमा में जो बीच बीच में काला काला जैसा दिखाई देता है वो कोई नदी पर्वत कुछ कुछ दिखाई देता है वो नीला नीला रंग से दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन अभी शरद पूर्णिमा आने वाले विस्तार से दिखाई पड़ेगा उसमें तो उसमें देखेंगे तो वो बीच बीच में जो दिखाई पड़ता है वो किसी कवि ने देखा तो उसको खरगोश जैसा दिखाई पड़ा तो इसीलिए उन्होंने नाम दे दिया खरगोश को अंग में गोद में रखा हुआ चंद्रमा है अंग मतलब गोद में रखा है खरगोश को गोद में रख के बैठा हुआ ऐसा उनको दिखाई पड़ा तो उसने कहा कि ये शशांक है ऐसा कहा शशांक शेखर शिवजी का नाम भी है ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग भावना की किसी ने कहा नहीं ये समुद्र है वहां जैसा हमारे यहां समुद्र नीला नीला दिखाई देता है ऐसे ही वहां समुद्र दिखाई देता है ऐसे कोई कवि ने कल्पना की और किसी ने कहा नहीं नहीं वो समुद्र नहीं है समुद्र जो से तो पानी होता तो वहां से नीचे गिर जाता फिर मुश्किल हो जाता तो पानी ऐसा समुद्र नहीं है फिर क्या है वो समुद्र था वो सूख गया सूखने के बाद वो तो नीचे जो है खींच दिखाई दे रहा ऐसा किसी ने कहा अब भावना है वो भी है सही है अब समुद्र था पहले फिर वो सुख गया ऐसा भी तो वैज्ञानिक भी कहते हैं वो गड्ढा हो गया पता नहीं बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे ऐसा होगा ऐसा कोई ने कल्पना की अब किसी ने कल्पना की और कहा कि बहुत कुछ कल्पना यह है किसी ने तो हिरण के सिंघ आया ऐसी कल्पना की और कालिदास ने बोला कि एक हिरण ही है वो हिरण दिखाई बता पड़ता है वैसा ऐसी कल्पना की कोई शशांग कोई हिरण, कोई कुछ नहीं बोलता और, और एक ने कल्पना की उन्होंने बोला कि यह सारी कल्पनाएं अभी तक जितने कवियों ने की ना ये कोई कल्पनाएं सही नहीं है मैं एक सही कल्पना करता हूं जो कि सही है ऐसा ही होना चाहिए वो तो क्या है कि रात में चंद्रमा का उदय होता है ठीक है तो रात में जैसे चंद्रमा आते हैं यहां कुछ अंधेरा कम होता है ऐसा दिखाई पड़ता है चंद्रमा आते ही अंधेरा कम हो जाता है रात्रि की जो तमस है ना वो कुछ कम जैसा है। दिखता है थोड़ा प्रकाश दिखता है ना इधर उधर आप चल सकते हैं दिख सकते हैं ऐसा दिखता है तो वो उस कवि ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब चंद्रमा उदय होता है ये तमस कम हो जाता है अंधेरा कम हो जाता है तो मैं ये सोचता हूं ये चंद्रमा ने ये अंधेरा को खा लिया वो ग्रस लिया मतलब अंधेरा को खा लिया वो खाने के बाद में वो चंद्रमा का पेट में वो अंधेरा दिखाई दे रहा <laughs> ऐसे, ऐसे <करुणा> है ऐसे <laughs> और क्या कर सकते हैं तो ऐसे ही होता है तो कल्पना करते चंद्रमा तो हम हमेशा सबके लिए एक रोचक है ना देखने में आनंद भी होता है तो कभी लोग बहुत कल्पना की ऐसे एक शशांग करके इनकी कल्पना है तो न पावक हा, पावक भी नहीं अग्नि अग्नि वायु वायु भी नहीं है सूर्य भी नहीं है चंद्रमा भी नहीं है वो सब कुछ वहां पहुंच नहीं सकता है तदेवं विकारवर्ती परस्य ज्योतिष प्रसिद्धम इतिप्राय इसलिए ये इस प्रकार से जो विकारवर्ती विकार के अंतर्गत आने वाले विकार वर्ती विकार अवर्ती दो है विकार के अंतर्गत आने वाले और विकार के अंतर्गत ना आने वाले तदेवम इस प्रकार से विकार अवर्ती है जब सूर्य चंद्र आदि वहां नहीं पहुंचता और प्रकाश नहीं पहुंचता तो फिर वो कितना दूर होगा कितना विस्तार से होगा तो वो बहुत बड़ा है इसलिए अवर्ती परस से जो प्रसिद्धमित अभिप्राय हाँ। इस प्रकार से अभिप्राय है कहा टीका में देखिए अपर ब्रह्म विद्या विश्व सृष्टवादी अभाव हेत्व अब आगे एक हेतु और उपस्थित करते ये अपर ब्रह्म वेता है जो परब्रह्म से अतिरिक्त अपर ब्रह्म जिसको सगुण ब्रह्म कहा गया सविकार ब्रह्म कहते हैं ये सब अपर का नाम है ये हिरण्य गर्भ होता है अपर ब्रह्म तो अपरभ ब्रह्म को जानने वाले जो भी हैं, यदि भी उन्होंने दीर्घ काल तक साधना की और उस साधना से बहुत कुछ फल प्राप्त किया सब कुछ है ऐश्वर्य है लेकिन विश्व भाव, जगत व्यापार वर्जन पहले का विश्व का सृजन करने के सामर्थ्य उनको नहीं मिलता यह काम उनको नहीं प्राप्त होता है विश्व का सृजन नहीं कर सकता ये इसी के लिए अन्य एक हेतु कहते हैं भोगमात्र साम्य लिंगाच्य भोगमात्र साम्य लिंगाच सूत्र स्पष्ट है वहां वर्णन करते समय उपनिषदों में श्रुतियों में जो वर्णन किया है उसमें यह कहा कि भोग मात्र होता है जो जो वर्णन मिलता है वर्णन के अनुसार हमें कल्पना करनी है अब वो वर्णन में केवल भोग मात्र की कल्पना है केवल भोग मात्र प्राप्त होता है बाकी कुछ नहीं तो बाकी आगे का काम कुछ नहीं तो भोग मात्र ये होगा और उसी के लोग के साम्य लिंगाच वो भोग मात्र को लेकर के ब्रह्मा जी के साथ साम्यता दिखाई जैसे ब्रह्मा जी के भोग सुख होते हैं वैसे भोग सुख इनके भी होते हैं तो जैसा भोजन ब्रह्मा जी करेंगे वैसा भोजन आदि व्यवस्था इनकी होगी वहां तो और भोजन नहीं होता है अमृत भोजन होता है तो अमृत का भोजन इनको भी मिलेगा और जैसे ब्रह्मा जी वस्त्र आदि पहनेंगे या वस्त्र आदि पहनते हैं तो जो वस्त्र व्यवस्था उनकी होगी ऐसे वस्त्र व्यवस्था सारी इनके रहेंगे जैसी गाड़ी ब्रह्मा जी के पास है वैसी गाड़ी इनको भी मिलेगी मतलब हम सारी है ना उनके पास ऐसा कहते हैं तो वो इनको भी मिल जाएगी और रहने का स्थान जैसे कमरा उनके पास है वैसे कमरा इनको मिलेगी ऐसे जो जो भोग वहां है तो नाच गाने इत्यादि जो भी होंगे आयरम मदियम सराहा इत्यादि उपनिषद ने वर्णन किया ऐसे सब बहुत मिलता है मादक पदार्थ भी मिलते हैं सब आनंद के सारे वस्तु वहां है तो जो कुछ ब्रह्मा जी का उपभोग में आता है सारे भोग वस्तु इनको मिलेंगे बराबर मिलेंगे उससे अतिरिक्त नहीं उसका अतिरिक्त ब्रह्मा जी के पास क्या है कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर सकता वो ये नहीं कर सकता इतना ही है इसलिए अलग करके बताया इध न निरंकुशम विकार आलम्बना नाम इस हेतु से भी अब जो हेदु बताया भोगमात्री लिंगा च हेतु इस हेतु से भी निरंकुश विकार निरंकुश भोग प्राप्त नहीं होता है यानी विकार आलंबन जितने भी है ऐश्वर्य प्राप्ति निरंकुश नहीं अंगुष है, अंगुश है अंगुश का अर्थ लगाम है लगाम लगा करके होता है कुछ कुछ सीमा है उसमें सीमा करके ही होता है और निरंकुश नहीं होता कैसे किम कहते यस्मा भोगमात्र में अनादिद्धेन ईश्वरेण सामानते श्रुति में ये सुनाया है कि भोग मात्र में एवं ऐसा केवल भोग मात्र होता है और सारे ये दुनिया में आप पूछो तो एक परसेंट भी नहीं मिलेगा एक परसेंट पॉइंट पॉइंट एक परसेंट कोई मिल सकता है मतलब लाखों करोड़ों में एक मिल सकता है जो भोग सुख नहीं चाहते बाकी किसी को भी पूछो वो भोग सुख चाहते किसी ना किसी प्रकार से है ना विरक्त होने के बाद भी विरक्त हो जाते हैं विरक्त होने के बाद भी कितने सारे चाहिए बोलता है वो चाहिए ये चाहिए वैसे चाहिए वैसे चाहिए, वैसे चाहिए बोलता है अब वो तो भी होता है इसका मतलब वो तो भोग के अंतर्गत सब मानता है तो बिना भोग से तो कोई सोचता ही नहीं जीवन के बारे में तो वैसा ही ये भी सोचता जो साधन किया है वो भी भोग सुखी सोचा था उन्होंने सुना था कि ब्रह्म में सबसे ज्यादा होता है इस इसलोक में परलोक में जो जो होता है उससे कई अधिक सबसे निरधा है भोग वहां होता है ऐसा सुना वो सुनने से उनको इच्छा हो गई इच्छा होने पर ही इसमें लग गया अब वो ऐसा लग गया तो मना कर दो तो भी वो उसी के लिए प्रयत्न किया हुआ तो वही प्राप्त करना चाहता इसलिए उनको भोग सुख की इच्छा थी बाकी इच्छा नहीं और वैसे भी ये सृष्टि करना बहुत झंझट काम है ये सृष्टि करना कोई आ, सामान्य कार्य तो है नहीं कठिन काम है तो सृष्टि के सारे प्रकार को देखो किसका क्या कर्म है देखो फिर कोई कहाँ इसको जन्म देना है कैसे जन्म देना है उसके माता पिता कौन है फिर क्या है क्या नहीं है इसको क्या भोग मिलना है सारी व्यवस्था बनाना बहुत बड़ा बहुत कठिन काम है कर्म कर्म व्यवस्था को देकर के बनाना पड़ेगा तो ये अब साधक जाकर के इतना बड़ा जिम्मेदारी क्यों नहीं वहां जाकर के यहां तो आराम से वहां बैठने के लिए गया और वहां जाकर के पूरा आपको जिम्मेदारी सौंप जैसा आप जो है ना कोई फाइव स्टार होटल में गया रहने के लिए पैसा कमाया पैसे हैं वहां जाकर के रूम बुक किया रूम बुक करके होटल में प्रवेश करते ही वो आपका होटल का पूरा मैनेजमेंट आपको दे दिया तो क्या हो <संरा> इससे गया तो बहुत बड़ा होटल है तो चलाने को कितना बड़ा मुश्किल होता तो ऐसा ही होगा फिर यहाँ से तो भोग करने के लिए गया वो तो वहां फाइव स्टार में जाके आराम से रह करके खा पी करके सब आने के लिए आराम से भोग करने के लिए गया अब उनको तो जिम्मेदारी सौंप दिया तो बड़े मुश्किल हो जाएगा इसलिए ऐसा चाहता नहीं कोई भी कहीं भी जाओ वो जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहता तो वो तो क्यों करेंगे जब वो ब्रह्मा जी पहले से कर रहे हो वो तो ड्यूटी में लगे हुए हैं तो उनका काम तो कर रहे हैं अब आप जो है यहां से जाने वाला वो चुपचाप रह करके खा पे करके जाना चाहता है ऐसा ही होता है वो कहीं भी ऐसा ही होता है वो प्रयत्न तो कोई नहीं करना चाहता जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता इसीलिए यह भी एक सामान्य बुद्धि से सोचने पर भी समझ में आता है केवल भोग सुख के लिए ही यह सब किया है तो भोगमात्र में वेशम अनादि सिद्धेन ईश्वरेण समानमिति जो अनादि सिद्ध ईश्वर जो पहले से वहां वर्तमान है वह रहते हैं उस ईश्वर के साथ इनका भोग की समानता होती है जैसा कहा गया तमाहा पो वै खलुमी यंते इति ऐसा वहां कहा तम आहा उस ब्रह्म में प्राप्त उपासक को हिरण्यगर्भ ने कहा हिरण्यगर्भ उनको बता रहे देखिए आप तो आए हैं तो अपने पास बुला करके वो कहते हैं कि आपो वही खलुम लोकोसो, तो मैं जो है ना मैं यहां रहता हूं और यहां जो आप है आप मन जल आपहा मन जल है तो जो जल है ना जो अमृत रूपी जो जल है ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके हैं तो अमृतमयी जो जल रूप में जो दिखाई दे रहे अमृत जो है ये आपके हैं ऐसे करके उन्होंने उनको उसको भोगने के लिए कहा उसको वो आप स्वीकार कर सकते और जो अन्य हैं है लोगोत्सव और ये जो लोग है लोक भोग रूप जो लोग है तो ये ऐसा दिखा करके वो समझा रहे हैं कि आप ये अमृत को स्वीकार कर सकते हैं ये लोग में जो भी इधर दिखाई देता है ये सब सुखा कर सकते हैं आपके पास जो है उद्यान है उद्यान में आप विहरण करो ये आनंद ले लो इत्यादि इत्यादि करके वो समझाता है ऐसा वहां वर्णन आता है तो इसका मतलब वो दूसरे को दूसरा नहीं दे रहा अपने कार्य को नहीं दे रहा केवल भोग दे रहा स यथा ये दाम देवता सर्वाणी भोधान्य बंदी विदम सर्वाणी भोधान्य बंदी और जैसे सशब्द के द्वारा ये दृष्टान्त को लिया है जैसे देवदाम सर्वाणी भूदान्य इस देवता को जैसे सभी भूत संरक्षण करते हैं देवता के प्रार्थना करते हैं उनके लिए हविशादी प्रणयन देते हैं आहुदी देते हैं हवन करते हैं इत्यादि करते हैं इसी प्रकार सारे देवता इनको भी रक्षा करते हैं इस प्रकार दोनों मिलकर के वहां आरंभ से रहेंगे सायुज्यम जयति। इतना ही कहा कि ये जो यहां से जाता है वो देवदा को प्राप्त करता है देवता एदस्य देवता ये देवदा के संबंध में वहां मिल जाता है। मान देवदा का यहां षष्टि का अर्थ करना है वो देवदा के साथ सायुज्यम, सायु भाव को प्राप्त करता है मतलब समान देहता समान शरीर उनको मिल जाता है ऐसा ब्रह्मा जी का शरीर है, समान शरीर मिल जाता है। और जहां हम लोग बोलते हैं ये जो दिखाई देते दुनिया को लोग बोलते हैं लेकिन इधर होता क्या है यह अनुभव होता है अनेक अनेक प्रकार का अनुभव होते हैं इसलिए लोक लोक्यन्ते भुज्यंत लोका भोग ऐसा अर्थ किया तो ये निरुक्तकार आदि ने ऐसा भी अर्थ किया तो ये सलोकता को प्राप्त करते समान भोग को समान शरीर को इत्यादि प्राप्त करते ये वर्णन किया है वो सृष्टि करता है करके कहीं वर्णन नहीं आया इसलिए इत्यादि भेद व्यपदेश वेद लिंगे इत्यादि शब्दों से भेद व्यपदेश वेद यानी जो पहले से विद्यमान ब्रह्मा अलग है और अब जो गया हुआ है ये अलग है इस प्रकार दोनों का विभाग अलग अलग करके बताया तो दो है ब वो वहां एक तो पहले से विद्यमान है वो तो अधिपति है वो इनको आदेश दे रहे अब वहां रहिए भोग भोग इत्यादि आदेश दे रहा तो ये तो भेद तो दिखाई दे रहा है इसी के अनुसार ही अर्थ करना चाहिए कहा ठीक मैं देखिए न केवलम स्वराज्य परमेश्वरायत्तदया विदुषाम जगत व्यापार किंतु तेन भोगमात्रेण साम्य उत्तिलिंगादी कि पहले सूत्रों में जो कहा गया ये अर्थ स्पष्ट हो गया जगत व्यापार वर्जम इसमें स्पष्ट हो गया तो फिर आपने दोबारा क्यों कहा कहते हैं कि न केवलम स्वराज्य परमेश्वराय तदा विदुषा जगत व्यापार राहित्य इतना ही नहीं है कि वहां जो भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी जो भी कार्य प्राप्त होगा जो भी भोग प्राप्त होगा वो परमेश्वर के अधीन ही प्राप्त होगा इतना ही नहीं उनका तो जो भोग मात्र ही प्राप्त होता है यही कहा है बाकी परमेश्वर अधीन तो सब कुछ होता है भोग भी है और अन्य भी है लेकिन भोग से अतिरिक्त कोई कार्य उनको वहां प्राप्त होता है ऐसा यहां कहा नहीं है तो क्योंकि उसके लिए किया नहीं वहां क्या व्यवस्था है कि एक एक कल्प में जैसे एक बार सृष्टि होती है और उस सृष्टि में एक ब्रह्मा जी है वो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और उस सृष्टि के अंत तक रहते हैं महाप्रलय तक रहते हैं तो ब्रह्मा जी का सौ साल का हिसाब है तो वो एक सृष्टि का क्रम हो गया सौ साल में मतलब हमारे करोड़ों साल हो जाएंगे ऐसे होता है उनका तो वो सौ साल पूरा करके फिर वो जाएंगे तो महाप्रलय होगा हमारा महाप्रलय के साथ ब्रह्मा जी चले जाएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा और सृष्टि बाद में होगी कि ये तब जो तो दूसरा ब्रह्मा जी आएगा और वो ब्रह्मा जी कौन है ये पहले से नियुक्त तो होता है इस ब्रह्मा जी के बाद में दूसरा ब्रह्मा जी और दूसरे ब्रह्मा जी के बाद तीसरे ब्रह्मा जी ऐसे होता है अब जो वर्तमान में जो ब्रह्मा जी है इनके जाने के बाद में और कोई इसमें कैंडिडेट होगा अब वो प्रत्याशी खड़े हैं अब तुरंत बाद में उनको ब्रह्मा जी बना दिया जाता है ऐसे कहते हैं वो पुराणों में सब लिखा है कौन कौन किसके बाद ब्रह्मा जी बनेगा ऐसे सब कथा पुराणों में प्राप्त होता है वो कथा के अनुसार वो अलग अलग ब्रह्मा जी का निश्चय किया अब अगले ब्रह्मा जी हनुमान जी बनेंगे ऐसे कहा तो अभी वो वेटिंग लिस्ट में है माने अभी ब्रह्मा जी जो चाहेगा तो अभी का ब्रह्मा जी का अभी बावन साल हो गया है बाकी साल पूरा हो जाएगा तो महाप्रलय होगा उसके बाद में फिर हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाएंगे ऐसा ऐसे कथा में लिखा भविष्य पुराण आधी तो वो अनादि सिद्ध मतलब वो पहले से सृष्टि के पहले वहां है ये याद अर्थ वो सृष्टि के पहले जो रहता है उसी के लिए अनादिद्ध तो ईश्वर हृण्य गर्भ को लेकर के कहा वो अनादि का अर्थ जो परमेश्वर है ऐसा नहीं है यह तो सगुण ब्रह्म में है इसीलिए सृष्टि के पहले जो रहता है वो ये बाकी सब सृष्टि के अंदरगत मानते ऐसा टीका में देखिए अविशिष्ट सूत्राक्षर योजनया स्पष्ट जो अन्य हेदु जो कहा यस्मा इत्यादि से वो विशिष्ट हेतु दे करके उसी का स्पष्टीकरण किया है ये श्रुति में आया तमाह आई खलु मीयंद इत्यादि श्रुति का अर्थ यहां टीका में दिया है ये तम ब्रह्मलोकगद उपासक तम से ब्रह्मलोकगत उपासक को लेंगे हिरण्य गर्भ स्वसमीपमुपागतम अनुनय वो हिरण्यगर्भ के पास पहुंचा जाए ये हिरण्यगर्भ कोई कह रहे हैं आप या कभी ब्रह्मा जी कहते हैं तो ब्रह्मा जी कहने पर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी समझना तो शब्द अलग अलग होंगे कभी कभी हिरण्यगर्भ कहेंगे कभी ब्रह्मा जी कहेंगे कभी आदि पुरुष कहते हैं और आदिदेव कहते हैं ऐसे सब प्रयोग होता है तो ये कहने पर सब ब्रह्मा जी को ही लेना अर्थात वो हिरण्य जो स्थिति में है उन्हीं को लेना इसीलिए हिरण्यगर में समीप गया कौन है यहाँ से जो ब्रह्म लोग पहुंच गया वो भी है हिरण्यगर के पास गया तो जब हिरण्य के पास पहुंचता है ना हिरण्यगर बहुत प्रेम से सहानुनयम आहा बहुत प्रेम से उनको आदर से बुलाते हैं को इतना बड़ा आदर के योग्य है सब करके आया है तो जैसा राजा जैसा उनको स्वागत करेंगे स्वागत करके बिठा करके फिर समझाएंगे यहाँ कैसे कैसे रहना है क्या करना है सारी व्यवस्था बताएगी उसी की बात कर रहे तो सहानुनयम आहा मया खलू आप अमृत मयो मियंते दृश्यंते भुज्यंते देखिए मैं जो है ना यहाँ रहता हूं मैं क्या है मैं तो ये अमृत रूप जो जल है आपके तो आप तो भूलोक से आ रहे हो तो भूलोक में तो आपको जल मिलता है यहाँ कुएं में और तालाब में आजकल नल में सब जल आता है नदी में सब जल है तो जल आप पीते हैं वहां तो कहते हैं कि हमारे यहां जल नहीं मिलता है जो आपके भूलोक में जल है ना वो जल यहां नहीं मिलता है वो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं उनको क्यों? <laughs> फिर क्या मिलता है बोलते है यहां जो है ना हमारे पास जल के स्थान में अमृतमय यहा अमृत होता है जल पीना है तो भूलोक में ही जाना पड़ेगा और कहीं जल मिलेगा यहां से जाने के बाद और कहीं जल नहीं मिलता है जल तो यही है तो आपको अमृत मिलेगा बस अमृत पीना है पी लीजिए ऐसा करके अमृत दिखा करके उनको स्वागत करते हैं और यही मैं भी पीता हूं अपने आप कह रहे माया भुज ये जल को ही मैं ही पीता हूं मतलब ये अमृत रूप जो जल है इसी को मैं पीता हूं तो ये आपको भी पीने को मिलेगा हम्म ठीक है मतलब चाय आदि नहीं है यही जल पीने का मिलेगा करके बोल दिया फिर तवा असो अमृत रूपो उदक लक्षणों लोगो भोग्यहा ये कहता उसी से सब कुछ हो गया तो मैं ये पीता हूं आपको यह पीने को मिलेगा इसका मतलब जैसा आप मुझे ये भोजनादि व्यवस्था जैसी है वैसी व्यवस्था आपकी भी हो जाएगी इसलिए कहा तवाबी भी असो रूपो रूप उदकक्षण अमृत रूप जो उदक जल के स्थान पे जैसा अमृत है वही आपको मिलेगा यथा सुगम भुजना मित्र जैसा आप चाहते हैं जितना पीना चाहते हैं पी लीजिए और क्या ऐसे करके उन्होंने ऐसे अपने स्वागत करके उनको ये समझाया दमाहि उपासक से उपास्य देवताया भोगमात्र साम्य श्रुत माह और दूसरी श्रुति भी है उपासक और उपास्य देवता इन दोनों का जब मेलन होगा तो भोग मात्र साम्य होगा यानी उपास्य देवता के जो भोग है वो उपासक को भी मिलेगा अन्य कुछ भी नहीं मिलेगा इसी के लिए सदाम देवदाम इत्यादि का इसका अर्थ देखिए सशब्दों दृष्टांत पर रहा जो पूर्व में कहा हुआ उसके साथ दृष्टांत को जोड़ने के लिए सशब्द का प्रयोग किया वह जो भी पूर्व में कहा उसको अवंती भजन्ते स यथा येदाम देवदाम सर्वाणी भूदानी अवंती जैसे इस देवता को वहां जो पहले जो विद्यमान देवता है उस देवता को सारे भूत वहां के जो देवता गण है और अन्य जो भूत गण है सेवक गण है सारे भजन करते हैं अवंदी कार दिया यहां भजनती अवंती का वैसा अर्थ होता है रक्षण करना लेकिन यहां तो भजन दी अर्थ है भजन दे तत्र वाक्यांतर ऐसा ही आपको भी सभी आपके भी रक्षा करेंगे आपको भी भजन करेंगे इस प्रकार से समानता दिखाए हाँ। कि वो दोनों बराबर ही रहेंगे ऐसा ऊश्दो अप्यर्था और आगे अंत में एक श्रुदी आ गई ना तेन ऊ तेनो गुण करके रखा तेन ऊ का अर्थ होता है अपी आ, उसी को भी ऐसा मिलेगा क्या मिलेगा देवता ये अस्य देवदाये सायुज सलोकदाम कि सलोकदाम अपीति संबंध थे वो सशरीर भी प्राप्त होता है सलोकदा भी प्राप्त होती है भोग साम्य भी प्राप्त होते हैं ये सब है उनका प्रकृतेन उपासन उपास उपास्या देवतायुज्यम तेन सामन देहता सन लोकताम चावना चा, विशेषाद आपनोदित्यर्थ ये टीकाकार ने सारा मिलाकर के बोला वहां क्या क्या उनको प्राप्त होता है क्योंकि ये ये अधिकरण उसी को लेकर शुरू हुआ था अब तक निश्चय नहीं हो पाया कि वो ब्रह्मलोक में क्या क्या प्राप्त होता है क्या होता है क्या, होता है, क्या नहीं होता तब तो टीकाकार ने सारा मिला करके बोल दिया कि ये प्रकृत जो उपासना उपासना करने के बाद वहां उपास्य देवता के पास जब पहुंचता है तो उसको सायुज्य प्राप्त होता है उपासना जिसकी की है उसके समान शरीर प्राप्त होता है तद्रुव बन जाते जैसा वैगुंठ लोग पहुंचेंगे तो वैगुंड में विष्णु भगवान के जैसे शरीर है वैसे शरीर इनको प्राप्त होता है और समान लोकता वो लोग में जो भी अनुभव होगा वो भी प्राप्त होगा भावना विशेषाद आत्मोदित्य था वो भावना विशेष करके उसको प्राप्त करने के लिए गया उतना उनको प्राप्त होता है उससे अधिकत नहीं और कार्य प्राप्त नहीं होते आगे टीका देखिए अभी अंतिम सूत्र के लिए टीका दे रहे हैं विदुषाम निरंकुशम ऐश्वर्य अभावे अब अंत में ये विदुषाम निरंकुश ऐश्वर्य निरंकुश ऐश्वर्य नहीं होगा तो उसमें एक दोष है क्योंकि साधिशयत्व हो जाएगा साधिशयित्व होने का अर्थ है परिसीमित होगा परिसीमित होगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमने कर्म किया फिर भी वहां जाकर के कम कर दिया ऐसे भाव होगा तो उसी को लेकर के अंतिम सूत्र है तो इसमें भाष्य टीका है पहले शंका ग्रंथ देखिए भाषण ननु एवं सती ऐश्वर्यस्य अंधवत्व तो इस प्रकार होने पर जैसे आपने कहा उसी प्रकार केवल सायुज्य और सलोगदा प्राप्त होंगे इतना ही होगा तो साशय हो गया निरतिशय नहीं हुआ जो उनके पास है सब कुछ इनको प्राप्त नहीं हुआ ऐसे में अंधवत्व ऐश्वर्य से वो ऐश्वर्य अंदवान होगा उनको जो कुछ वहां अनुमाद सिद्धियां प्राप्त हो गई वो अंदवान होगा कुछ समय के लिए होगा जैसा यहां है वैसे ही होगा तब तो तदस्म आवृत्ति ही प्रसजे तो अंदवान होने के बाद वो जो भोग आदि समाप्त हो गया तो फिर वहां से फिर लौटना पड़ेगा आवृत्ति करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा जैसे आप आ, कहीं विदेश यात्रा करते हैं वहां जाकर के घूमते हैं फिर वापस आते हैं ऐसा विषय समाप्त हो गया वापस आना पड़ेगा अथवा पैसा समाप्त हो गया वापस आना पड़ेगा है ना इसलिए जो ऐसे विदेश से आदि जाते हैं ना वो टू एंड फ्रो टिकट बुक करके जाते आने जाने का क्यों तो वहां जाकर के टिकट का पैसा भी खत्म हो गया तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे इसलिए टिकट वहां से बुक करना पड़ेगा फिर वापस तो आना ही पड़ेगा ऐसा ही ये गया और बहुत कर्म पुण्य लेकर के गया था जितना उसके पास सब कुछ था वो तो सब वहां भोग करके अमृत पी करके सब समाप्त कर दिया अब वो वापस आएगा तो पुनरावृत्ति होगी तो साषय होगा तो पुनरावृत्ति होगी तो पुनरावृत्ति होने पर क्या है कि पुनरावृत्ति होने पर तो ये जो प्रमाण कई जगह आया है वो आवृत्ति नहीं करता है आवृत्ति नहीं करता है वापस नहीं आता है वहीं से जाता है ऐसा जो कहा उसका क्या अर्थ होगा ये अब में बताना है पुनरावृत्ति करते हैं कि नहीं करते इतना बता करके ये शास्त्र को समाप्त करेंगे इत्यतः उत्तरम भगवान बादरायण आचार्य पठ अब अंत में आकर के बादरायण आचार्य जी का नाम लिया भाष्यकार ने अब तक नाम नहीं लिया माने पांच सूत्र हो गया कहीं तो भी सूत्रकार आचार्य आगा सूत्रकार आगा इत्यादि कहा है वो भगवान बादरायण आचार्य है ऐसा न शुरू में कहा न बीच में कहीं भी कहा नहीं तो यही आकर के नाम लिया वो नाम इसलिए दिया आदर के लिए गुरु को स्मरण करने के लिए गुरु परंपरा को स्मरण करने के लिए वो भगवान विशेषण भी दिया और बादरायण नाम लिया और आचार्य है अभी कहा दो दो विशेषण लिया तो ये आचार्य अभी उत्तर देंगे अब ये अंतिम सूत्र का भाष्य कल समाप्त करेंगे पूर्णमदर्पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति